द मे ब्रह्म क्ष क्षत्रे श्रियश्नुता मयि देवा दधतु श्रिय ते स्वाहा <coughs> इदम् मे ब्रह्म ये मेरे ब्रह्म क्षत्र च और छत्र उभे दोनों श्रिय अश्नुता श्रीय को प्राप्त होवे मयि देवा दधतु श्रिय देवा मयी श्रिय दधतु विद्वान मुझ श्री को रखें उत्तम श्री को रखें मेरे अंदर ते स्वाहा और उस श्री के लिए उस विद्वान के लिए स्वाहा मैं सत्य क्रिया का अनुष्ठान करूं। ईश्वर से प्रार्थना है यहाँ ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक श्री की प्रार्थना की गई है इसमें मेरे जो ब्रह्म हैं ये श्री को प्राप्त होवे और जो क्षत्र हैं ये भी श्री को प्राप्त होवे हाँ श्री का मतलब हो गया अत्यंत शोभा सौंदर्य सुंदरता सुखद अवस्था इसका नाम श्री है श्रीय सेवायान धातु से बनता है यह जिसका सेवन किया जाता है जिसका भोग किया जाता है या जिसके आश्रित होकर के हम संतुष्ट निर्भय सुखी प्रसन्न बने रहते हैं उसका नाम श्री है तो यहां पर कहा गया कि मेरे जो ब्रह्म हैं, वो श्री को प्राप्त हो तो ये ब्रह्म कौन हो सकेगा ब्रह्म का अर्थ है यहां विद्वान और विद्या वेद विद्या और वेद विद्या को बढ़ाने वाले जितने भी चेतन हैं उपकरण हैं वे सभी ब्रह्म हैं यहाँ जड़ को भी ले सकते हैं इसमें चेतन को भी ले सकते हैं विद्वानों को भी ले सकते हैं और विद्या का जो आधार है वेद उसको भी लिया जा सकता है विद्वान हमारे लक्ष्मी को शोभा को कीर्ति को सम्मान को सुखद अवस्था को प्राप्त किस प्रकार से वो इसको प्राप्त होंगे यहां पर है एक दु विभाग है क्षत्रिय का राजा का और ब्राह्मण का विभाग हो जाएगा मुख्य रूप से दो विभाग हैं तो ऐसे कहा जाता है कि सरस्वती का लक्ष्मी के साथ झगड़ा होता है ना विरोध होता है मेल नहीं है दोनों में लक्ष्मी होगी वहां सरस्वती नहीं रहेगी और जहाँ सरस्वती रहेगी वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती है पर यहां का दोनों के पास दोनों रहे सरस्वती के साथ में लक्ष्मी को भी बांध दिया तो किस प्रकार से होगा एक थाली ही भोजन है और खाने वाले दो हैं तो क्या किया जाएगा उसका बटवारा करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं होगा तो ये दोनों एक से एक होते हैं विद्वान और राजा वैसे तो चार हैं चार विभाग कर रखे हैं लेकिन चार में से यहां दो को ही गिना है अभी पहला वाला है जो दिन भर क्या करता है पसीना बहाता है दूसरा वाला है जो इकट्ठा करता रहता है तीसरा वाला जो है बांट बंटवारा करता है बांटता है उसको और चौथा वाला जो है वो देखता है कि बंटवारा ठीक हुआ कि चार विभाग में जैसे शूद्र का विभाग है जो सीधा सीधा पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन उसको सारा कुछ नहीं दिया गया है कारण क्या वहा जो पुरुषार्थ करता है ना वो वो केवल पुरुषार्थ करता है कहाँ करता है किसमें करता है वो नहीं है उसका किसान के खेत में मजदूर काम करते हैं तो काम तो दिन भर वही करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है ना कि सारा उसको दे दिया जाएगा क्योंकि खेत भी चाहिए फसल के लिए खेत भी चाहिए और बीज भी चाहिए और हलवेल भी चाहिए जो भी होगा ट्रैक्टर भी चाहिए उसकी पूंजी भी चाहिए ना पूंजी के बिना तो होगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं तो मजदूर के पास पूंजी नहीं होती है इसलिए आधा तो उसका पहले से चुकी नहीं होना चाहिए है नहीं उसके पास तो आधा उसका विभाग नहीं रहेगा वो अपने आप बढ़ जाएगा वो दूसरी बात है कि वो पूरे का दायित्व नहीं लेता है वो काम करके कहेगा हो जाए फसल ठीक नहीं हुआ तो ठीक उसको चिंता नहीं होती कभी कि फसल होनी ही चाहिए मजदूर जो भी काम करते हैं काम करने के बाद वो ये नहीं मनाते हैं ना ये सदा ठीक ही रह जाए वो तो कहते हैं मेरा हो गया काम बस तो मानसिक रूप से मतलब ऐसा देखा जाता है कि वो पूरे का दायित्व तो नहीं लेता है कभी भी वो वो उतना ही लेता है ठीक मैंने कर दिया इसलिए वो हिस्सेदार भी उतने का ही होगा पूरे का नहीं होगा लेकिन जो मालिक होता है स्वामी होता है उसको उस बात की चिंता रहती है कि होने के बाद भी चाहिए रहना चाहिए आगे की चिंता उसको होती है करने से पहले उसको चिंता होती है और करने के बाद भी उसके पास रहती है चिंता लेकिन मजदूर को इसकी नहीं होती चिंता वो हो। इस कारण से दोनों के स्तर में भेद होता है जो दोनों के स्तर भेद होने से फल में भेद होना ही चाहिए इस कारण से पूरा उसका हकदार वो नहीं होगा कभी भी मजदूर जो होता है पूरा उस चीज का स्वामी नहीं होता है स्वामी तो होता है और पूरा नहीं हो सकता है वो कुछ का ही आंशिक होगा वो उसको दे दिया जाता है फिर दूसरा होता है अब ये जो वैश्य विभाग जिसको कहते हैं इसका सारा का सारा काम होता है जितना भी धन संपत्ति है इसका उत्पन्न करना इसका हिस्सा है ठीका है जितना भी उत्पाद है ये यही करेगा तो अब है कि यही तो करता तो है लेकिन इसका उत्पन्न करना ही है काम विभाजन ये नहीं कर सकता व्यवस्था नहीं कर पाता है काम चूंकि करने वाले एक नहीं होते कई होते हैं एक ही जो काम करने वाला है सारे तरह के काम तो कर नहीं पाएगा खेती करने वाला वो अब वो मशीन नहीं बना सकेगा कपड़े बुन नहीं सकता कपड़ा बुनने वाला खेती नहीं खेत में नहीं काम कर सकता खेत में काम कर लिया तो और बाजार में काम नहीं कर पाएगा वो तो इस कारण से और जरूरत सभी की है अब वो चोर से रक्षा नहीं कर पाएगा किसान केवल अपने अकेले और कहां-कहां से क्या क्या चीज़ आनी है सामान चाहिए साधन ये वो नहीं ले सकता है तो इसके लिए दूसरा दूसरा अनेक अनेक करेंगे तो अब जो खेती कर रहा है वो कपड़ा नहीं बुनेगा तो पर कपड़े वाले को अनाज भी चाहिए और खेती वाले को कपड़ा भी चाहिए तो अब ये दोनों व्यवस्था कौन करेगा ये जो व्यवस्था करने का काम होता है ये क्षत्रिय का होता है साधनों के ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला है वो तो वैश्य होता है लेकिन जो मनुष्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है उसका जो विभाजन करके रखता है ना समायोजन वो क्षत्रिय होता है मनुष्यों को आपस में व्यवस्थित क्षत्रिय ही कर सकता है ये जड़ों को व्यवस्थित करता है वैसे जो होता है इसका वैश्य जो विभाजन वो नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो जड़ है चेतन नहीं है लेकिन छत्रियों का जो व्यवस्था का विभाग है वो चेतन है तो जड़ों से चेतन को व्यवस्थित करना अधिक बुद्धि और बल का की अपेक्षा रखता है अधिक योग्यता की अपेक्षा है उसमें जैसे सभी साधनों को जुटाना और केवल काम करना पूरी पूर्वापर को सोच के रखना और केवल वर्तमान में उसको सोचना ये दोनों में अंतर है तो मजदूर में किसान में जैसे अंतर है ऐसे ही किसान यह वैश्य में और क्षत्रिय में अंतर है इन दोनों को काम जड़ों तक हो गया लेकिन चेतनों को जो व्यवस्थित करना होगा वो क्षत्रिय ही करेगा ये वैश्य वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी सामर्थ्य जड़ों तक ही है मनुष्यों के बीच में मतलब समन्वय उत्पन्न करना इनके जो विरुद्ध स्थितियां यानी बौद्धिक स्थिति से करता है ना सारा बिगाड़ ये उल्टे सीधे काम कितना करता है ये व्यक्ति जड़ों को तो एक बार जैसे व्यवस्थित कर दिया वो रह जाएगा वो आपस में बिगड़ते नहीं हैं लेकिन चेतनों को रख दें वो दूसरे दिन अगले क्षण वो बिगड़ जाता है तो इसके ऊपर नियंत्रण करना या इसको संतुलित करना ये ये सामर्थ जो है जड़ वालों के सामर्थ से अधिक है इसलिए वैश्यों से क्षत्रिय बड़ा होता है मजदूरों से किसान बड़ा होगा ऐसे ही किसान से बड़ा राज्य क्षत्रिय वर्ग होगा ये लेकिन ये भी क्या करता है सारा सोच नहीं सकता सामने वाले में क्या कर रहा है इतना तो करेगा ये लेकिन ये भी दिन भर उसी में लगा रहता है तो लगा रहने के कारण क्या हो ना ऊंचा नीचा ये भी सोच नहीं सकता सारा सोचने वाले को ठीक ठीक काम नहीं करना होता है यानी जो चिंतन कर रहा है ना वो सीधे सीधे अगर काम में लग गया तो नहीं कर पाएगा उसको किसी चीज को मतलब पूरा स्वरूप देने के लिए उसका जो वर्तमान स्वरूप है द्रव्य स्वरूप उसको छोड़ना पड़ता है और उसका एक बौद्धिक स्वरूप पहले प्रकट करना पड़ता है इसलिए किसी भी वस्तु का जो निर्माण होगा वो पहले बुद्धि में होगा सीधे सीधे निर्माण नहीं होता है किसी चीज का तो इस कारण से जो समाज है या जो कुछ भी है क्षत्रिय इनके साथ उलझा रहता है दिन भर तो इसलिए इनका पूरा हित नहीं सोच सकता है वो क्योंकि संघर्ष करना होता है विरोध करना होता है कहीं तो अनुकूलता रहेगी कहीं प्रतिकूलता रहेगी तो ये पक्षपात से नहीं बच सकता है हाँ इस कारण से पूरा पूरा ये नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो अब ये है पूरा पूरा जो नियंत्रण वो करेगा जो सीधे संबंध नहीं है इनसे वो काम फिर ब्राह्मण करता है इस कारण से ब्राह्मण जो है सीधे सीधे व्यवस्था नहीं करता है कभी भी क्योंकि करेगा तो वो उलझ जाएगा वहां फिर वही विरोधी स्थितियां होगी और वो उतना नहीं संभाल सकता है क्योंकि करने भी लगे और सोचने भी करे तो दोनों काम नहीं होते हैं वहां भी जो लड़ते है ना सेना के अंदर वो लड़ने वाले तो दूसरे होते हैं पर कैसे लड़ना है कब लड़ना है ये दूसरे होते हैं यानी सीधे सीधे जो खेत में काम करेगा वो सोच नहीं पाएगा किसान भी कहीं पर भी जो आप सीधे सीधे काम में लग गए ना उस विषय में सोच नहीं पाएंगे ज्यादा सोचने के लिए हमको अलग से समय चाहिए हर समय सोचने के लिए कार्य व्यवहार क्षेत्र से अलग होना पड़ता है ये स्वाभाविक स्थिति है तो इस कारण से क्षत्रिय जो होता है तो व्यवहार में जुड़ गया होता है इनके नियंत्रण में तो वो सोच नहीं पाएगा पूरा तो सोचने के लिए अब ये होगा जो उससे ऊपर का वर्ग है जो पूरा सोच सकता है वो ब्राह्मण वर्ग होता है ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र जिसका रहेगा वो सीधे नहीं जुड़ेगा इनके साथ इस कारण से ब्राह्मणों को फिर अलग कर दिया गया विद्वानों को जो सीधे सीधे काम नहीं करोगे लेकिन तुम्हारा काम सब कुछ देखने का है नहीं कहाँ कम हो रहा है कहाँ अधिक हो रहा है कहाँ उचित हो रहा है कहाँ अनुचित हो रहा है देखेगा सारा ये और उसको देखने के बाद अब ये फिर निर्णय करेगा कि ये ऐसा होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए विधान सारा यही करेगा इस कारण से पूर्वापर का संतुलन जो बनाना होता है सारा का सारा वो विद्वानों के द्वारा होता है कोई भी देश है राष्ट्र है समाज है वो तभी चलेगा जब उसका जो चिंतन करने वाला सोचने वाला है वो जितना अधिक योग्य है सुयोग्य है आदर्श है उतनी ही अच्छी व्यवस्था वहां हो पाएगी अगर उसका सोचने वाला पीछे नहीं है उसका वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती है तो चाहे राष्ट्र के क्षेत्र में भी लेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी वहाँ भी विचार करने वाले अलग होते हैं राज्य का जो संचालन करता है वो अलग होता है देशों में भी यही होगा अमेरिका में भी है वहाँ जो जितने भी मंत्री आदि हैं वो उस काम को करते हैं जिनको जो उनको बताते हैं दूसरे विद्वानों के। अन्य बैठे होते हैं वो अलग होते हैं वो उनको निर्देश करते हैं कि ये काम तुम्हें करना है ये नहीं करना है सीधे सीधे अपने आप ये सब कुछ योजना नहीं बनाते हैं सारी तो देश में भी वही स्थिति होगी यहाँ पर भी वही स्थिति होगी यहाँ भी सरकार को सुझाव देने वाले दूसरे होते हैं उसके आधार पर सारा काम करती है सरकार स्वयं नहीं सोच सकती है सब कुछ तो ये सारा जो सोचने का होता है काम ये ही विद्वानों का होता है तो अब इसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि विद्वान यदि रागदेश वाला है तो वो पूरा नहीं सोच पाएगा फिर उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा और से पक्षपात से रहित व्यक्ति होना चाहिए और राग द्वेष पक्षपात से रहित पूरा पूरा वही होगा जो निरपेक्ष है सीधा उससे लेन देन रखने वाला नहीं होगा अगर किसी से वो अपेक्षा रखता है तो राग से नहीं बच पाएगा क्योंकि उससे उसकी पूर्ति नहीं होने वाली है पूरा जितना चाहेगा मिलेगा नहीं वहां तो अपेक्षा रखते हुए वे कोई व्यक्ति किसी से राग से ऐसा नहीं होगा किसी से राग द्वेष रहित होने के लिए अनिवार्य है उससे निरपेक्ष हो वो इस कारण से जो विद्वान होते हैं ब्राह्मण जो होंगे वो लोक से नहीं रखता है अपनी वो अपेक्षा यानी वो लौकिक नहीं हो सकता है उसकी अपेक्षाएं कहा होती है पूरी फिर ईश्वर से करता है यानी लौकिक सुख ब्राह्मणों के लिए नहीं है विहित यानी जो राज्य लक्ष्मी का है ना ये साधन सुख जो है लौकिक सुख इसीलिए ब्राह्मणों के लिए कहा कम से कम संपत्ति रहेगी इसके पास पूरी की पूरी संपत्ति का अधिकार इसको नहीं मिलता है लौकिक संपत्ति का अधिकार ब्राह्मणों को नहीं होता है लौकिक संपत्ति का अधिकार राजा को क्षत्रिय को हो होता है लेकिन सुख इसके पास उससे अधिक होता है इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मांगता ही रहे दुखी हो करके ऐसा नहीं है इसके लिए है कि तुम विद्या से और ईश्वर से अपने सुख की पूर्ति करो लौकिक सुख ब्राह्मणों के लिए क्या है लक्ष्य नहीं होता है उसका यद्यपि वो ऐसा नहीं हुआ कि वो भूखे मरता रहे उसको कोई खाने पीने की नहीं व्यवस्था करे ऐसा नहीं सारी चीजें रहेगी इसलिए ब्राह्मणों के लिए क्या है धन से अधिक सम्मान उसको दिया जाता है राजा को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना विद्वान को दिया जाता है उसके लिए विधान होता है कि स्नातक यदि जा रहा है रास्ते में और राजा उधर से आ रहा है तो स्नातक को राजा रास्ता दे यानी वो हट जाएगा उसके रास्ते से इसको जाने देगा तो इसका मतलब होता है कि जो राजा होता है वो विद्वानों के नीचे होता है नहीं होगा। तो विद्वानों मान सम्मान की दृष्टि से तो ब्राह्मणों का ही रहेगा वर्चस्व सीधे सीधे संपत्ति नहीं रहेगी इसके हाथ में तो अब इसके लिए जरूरी हो जाता है कि ब्राह्मण को निर्लोभ होना होगा इसको जो लौकिक सुख सुविधाएं हैं इनके आकर्षण से रहित होना पड़ेगा जितने रागद्वेष होते हैं इन चीज़ों से रहित होना पड़ेगा तो विद्वानों के लिए ये मर्यादा हो जाएगी राजा के लिए इतना नहीं होगा वो उसको वैरागी होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं होगा उसके लिए ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य होगा कि इसको वैराग्य होना चाहिए ऐसे दोनों की योग्यता में अंतर होता है ब्राह्मणों की की योग्यता अनिवार्य होगी। राजा के समर्थ होना चाहिए पराक्रमी होना अनिवार्य होगा क्षत्रिय है और पराक्रमी नहीं है तो वो नहीं अपना निभा सकता है छत्र इसलिए उसके पास बल पराक्रम अनिवार्य है ब्राह्मण के लिए त्याग वहराग अनिवार्य होगा और विद्या और त्याग ये दोनों चीजें ब्राह्मण के लिए अनिवार्य होगी जिसमें ये होगी वो सुखी हो पाएगा और नहीं होगी तो वो फिर दुखी रहेगा तो इस कारण से यहाँ कहा गया है कि हमारे जो ब्राह्मण हैं ब्रह्म विवाह विद्वान हैं वो श्री को प्राप्त करें लेकिन उनका स्त्री होगा आंतरिक धन संपत्ति उनका लक्ष्य नहीं होगा ना उससे उनकी गिनती होगी वो जितना अधिक आंतरिक रहता है सुखी संतुष्ट रहता है निर्लोभ रहता है रागद्वे से रहित होता है उतना ही वो योग्य माना जाएगा वो उतना ही वही उसकी श्री है जितना उसके अंदर त्याग वैराग्य है यही विद्वानों का श्री है यही उसकी शोभा है यही उसकी प्रतिष्ठा है तो विद्वानों के हमारे विद्वान जब कहेंगे कि श्री से युक्त हो गए उसका अर्थ ये होगा कि वो राग आदि दोषों से रहित हो गए उनकी ईश्वर के प्रति ब्रह्म के प्रति ध्यान साधना आदि के प्रति अत्यधिक रुचि हो यदि वो लोखाभिमुख रहते हैं लोक अभिमुख रहते हैं तो श्री को प्राप्त नहीं हो पाएंगे वो उनको लोक से अपेक्षित ही रहना पड़ेगा निरपेक्ष ही रहना पड़ेगा लौकिक सुख की कामना वो नहीं कर सकते तो ऐसे जो ब्रह्म है विद्वान है, वो निश्चय से श्री को प्राप्त हैं उनको ये नहीं फिर जो व्यक्ति इस तरह से चल रहा है यानी त्याग वैराग को लेकर के विद्या को लेकर के चल रहा है उसके पास यदि हम देखते हैं कि धन संपत्ति नहीं है तो वो हमारे लिए अप्रतिष्ठित नहीं है असमाननीय नहीं हो सकता हमारी दृष्टि अभी होती है जिसके पास अधिक धन है बल है प्रभुत्व है उसी को हम अच्छा मानते हैं यानी वही बड़ा है जिसके पास नहीं है वो बड़ा नहीं है अभी यहाँ जो अध्यापक होता है वो एक तरह से कर्मचारी होता है माना जाता है जैसे खेत में या अन्य विभाग में, में कर्मचारी होते हैं वो भी एक कर्मचारी ही है तो अब इससे क्या होगी देखिए विद्या कभी भी, भी विकसित नहीं हो पाएगी व्यक्तित्व का जो निर्माण नहीं हो पा रहा है वर्तमान में उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक मजदूर के द्वारा आप कैसे बना सकते हैं किसी चीज को जो आपके अधीन है जो आपका कर्मचारी है वो आपको कैसे उत्तम बना सकता है तो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है वो तो ये मानता है ये तो कर्मचारी है इसका काम पढ़ाना है बस घंटी जितनी देर की है उतना पढ़ा दो मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूं ये पूछने का अधिकार नहीं है उसको तो इसका परिणाम होगा कि उस विद्यार्थी के अंदर कभी भी अनुशासन होगा ही नहीं अनुशासन के वो आते औदगुण तो अध्यापक वर्ग को जब तक कर्मचारी माना जाएगा तब तक वो आदर्श नहीं बनेंगे और आदर्श नहीं बनते तो अनुशासन की स्थापना नहीं होगी अनुशासन अगर स्थापित नहीं होता है तो व्यक्तित्व यानी जीवन जो बनना चाहिए उसका निर्माण कभी नहीं होगा इस कारण से इनको कम से कम ऐसा नहीं मानना चाहिए था हमारी वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं होता है वैदिक परंपरा में जो भी अध्यापक है वो साधारण लोगों के बराबर नहीं होता है दूसरी बात है कि अध्यापक भी नौकरी की दृष्टि से ही पढ़ाते हैं ये ये भी जो काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वेतन मुझे मिले विद्या का विकास करना इनका लक्ष्य नहीं होता है सामने वाले के छात्रों का मुझे का मुझे व्यक्तित्व निर्माण करना है इसको बनाना है ये उद्देश्य नहीं होता है बस पाठ इनको पूरा करा देना है परीक्षा में निकल जाएं आगे इतना ही उद्देश्य इनका भी रहता है तो इस कारण से क्या होगा ये भी आदर्श नहीं बन पाएंगे ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे इस चीज के लिए तो ऐसे ये, ये जो दोष होते हैं ये हटाने पड़ेंगे विद्वानों को तो अब जाकर के क्या होगा वो श्री को प्राप्त होंगे ऐसी हमारी जो ब्रह्म में विद्या भी विद्या भी आ जाएगी वर्तमान में हमारी वेद विद्या की अत्यंत दुर्दशा है हाँ हाँ यही होता है सारा यानी वेदों की प्रतिष्ठा नहीं है तो अगर वेदों की प्रतिष्ठा नहीं है तो वेदों के आश्रय से जितने हम लोग हैं कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होंगे जब हमारा आधार ही खिसका हुआ है नाव जिस पर बैठे हुए हैं वो हिल रही है तो हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? तो जितने भी ये साधु सन्यासी वर्ग है या आध्यात्मिक वर्ग है जो भी है वैदिक वर्ग है जो वेदों को मानता है सबसे बड़ा पर वेद की प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहा है समाज में तो वो कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा सुखी शांत श्री को प्राप्त नहीं होगा इस कारण से कहा कि हमारा जो वेद है वेद ज्ञान है ये भी श्री को मानी समाज में प्रतिष्ठा में प्राप्त होवे तो जो इसके विद्वान है उनका दायित्व तो बन जाता है कि समाज में वेदों की प्रतिष्ठा करे वेदों के विरुद्ध जितने भी अन्य शास्त्र हैं उन शास्त्रों का निराकरण करके वेदों की प्रतिष्ठा उनको करनी ही चाहिए करनी पड़ेगी तब जाकर के ये हमारे श्री को प्राप्त होंगे और तब हम कह सकते हैं कि जो चक्रवर्ती राज्य होता है या जो भी उत्तम सर्वोत्तम ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो वो प्राप्त होगा विद्वान और विद्या का आधार जो वेद है दोनों ही समान रूप से प्रतिष्ठित होने चाहिए समाज में लोक में तब जाकर के प्राप्त होगा इसके बाद जो छत्र है क्षत्रिय वर्ग है उनकी प्रतिष्ठा भी कब होगी अगर वो ऐसे विद्वान है जिनका संबंध ईश्वर से है इन विद्वानों का अगर सानिध्य मिलता है क्षत्रिय को तब वो पृथ्वी पर ऐसी चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं, या अपने राज्य की समृद्धि कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा सुझाव देने वाला नहीं मिलेगा तो अपने राज्य में सुख शांति पूरी तरह से वो भी स्थापित नहीं कर सकते इस कारण से राजा के लिए भी अनिवार्य होता है कि अपना एक उत्तम से उत्तम विद्वान गुरु ऐसे विद्वानों के निर्माण की, की व्यवस्था करें या ऐसे लोगों के सानिध्य में वो रहे क्या करना है नहीं करना है राजा अपने मन से नहीं कुछ कर पाएगा उसको हर समय कोई न कोई सलाह देने वाला होना चाहिए सुझाव देने वाला होना चाहिए उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है इसलिए ब्राह्मण विमुख जो राजा होगा विद्वानों से जो विमुख होगा राजा होगा वो कभी बिना राज्य में शांति की स्थापना नहीं कर पाएगा उसका राज्य होगा लेकिन वो दमनकारी वाला होगा स्वच्छंद तो बहुत दिनों से ऐसी परंपरा चलती आ रही है राजा जो विद्वान की नहीं करता है प्रतिष्ठा वो उसको मानता है इसको भी मेरे अधीन होना चाहिए सर्वोपरि अपने को मानता है तो जब तक राजा सर्वोपरि मानता रहेगा अपने को संसार में सुख शांति नहीं होगी कभी भी इसलिए उसका दायित्व होता है कि वो भी अपने किसी ऊंचे विद्वान की कामना रखे वही उसको इस रास्ते पर ले जाएगा यानी उसको अनिवार्य है कि मैं अंतिम नहीं हूँ मेरे से बड़ा कोई विद्वान होना चाहिए तो नहीं है तो ऐसे बनाने का वो प्रयास करे ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि अधिक से अधिक अभी जैसे सरकार अधिक से अधिक वैज्ञानिक है या इस तरह इस तरह के लोग इनके निर्माण के लिए तो करती है ना इनकी व्यवस्था करती है सारी लेकिन जो चरित्र से संबंधित कह लीजिए या व्यक्तित्व तो निर्माण से संबंधित कह लीजिए आत्मा दृष्टि से जो कह लिए ऐसी नहीं है इनके पास दृष्टिकोण इसलिए ऊंचे स्तर के व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं जब तक राज्य या राजा अव्यवस्थित है तब तक संसार में व्यवस्था नहीं बन सकती है क्योंकि लोक जो होता है वो हर्ष में राजा के हाथ में होता है संसार जो है या लोक जो है सुनता है वो केवल राजा की सुनता है वो विद्वानों की नहीं सुनता है कारण क्या है? इनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती इतना स्तर नहीं होता है कि विद्वानों को समझे इसलिए हर समय जो लोक होगा संसार होगा वो राजा को ही देखेगा हाँ उद्ड भी कारण होता है उसको राजा की ही बात समझ में आती है और वो किसी की नहीं आती है इतना स्तर ही नहीं होता है उनका इसलिए ये जो कुछ भी करना है जनता को जो कुछ करना है वो सब राजा के द्वारा होना है समाज में राष्ट्र में कहीं भी आप कुछ करना चाहते हैं कि ये हो तो आपको राजा के माध्यम से ही कराना होगा आप नहीं कर सकते विद्वान सीधे सीधे यहाँ उतर जाए और मैं ये करा लूंगा यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी भाषा नहीं समझती है जनता जनता केवल राजा की भाषा समझती है इसलिए राज्य में जब भी ह्रास हुआ या विकास हुआ वो राजा के निमित्त से ही हुआ है यथा राजा तथा प्रजा वाली जो नीति यही है राज्य हर समय विकसित होगा राजा के ही कारण उसकी उपेक्षा से नहीं हो सकता है ये इसकी अलग बात है कि राजा हर समय रहता है अधी वो विद्वानों के ब्राह्मणों के रहेगा लेकिन प्रजा नहीं रहेगी ब्राह्मणों को विद्वानों को प्रजा पर नियंत्रण करने की बात नहीं सोचनी चाहिए वो इसके पीछे लगता है तो सत्यानाश हो जाएगा अभी भारत की या कि, कहीं कि भारत में इतने साधु संत सब कुछ है फिर भी दिनों दिन जो ह्रास हो रहा है धर्म का या मानव इन प्रति इन चीजों का उसका कारण यही है कि जो साधु संत हैं वो अब लग गए जनता की सेवा में लग गए यानी वो बहुत अच्छा कोई वो चला रहे हैं वैद्य खाना चला रहे हैं अन्य कोई काम पोर् पुकार के कर रहे हैं बहुत बड़ा भोज वो जलसा करवा रहे हैं इन्हीं चीजों में अब इनका लगता है सारे जितने बड़े से बड़े आश्रम बन रहे हैं उन सभी का उद्देश्य यही हो गया कोई चिकित्सालय चला रहा है कोई प्याऊ चला रहा है कोई ये कर रहा है कोई वह कोई भोजन बनवा रहा है तो इन कामों में ये लग गए सारे के सारे साधु संत इसके कारण क्या हुआ कि राजा की ओर से इनकी दृष्टि हट गई अब राजाओं पर सामर्थ अनुशासन करने की सामर्थ्य नहीं है इनमें तो सामर्थ ना होने के कारण वो मनमानी करते हैं और मनमानी करने के कारण क्या होगा ये यह यहाँ सुव्यवस्था कर ही नहीं सकते इन्होंने काम दूसरा ले लिया तो इन कामों को करते करतेसियों का ये विद्वानों का काम ये सब नहीं है ये सारे के सारे काम राजा के होते हैं कोई भूखा है नंगा है बीमार है सारा का सारा दायित्व राजा का होता है ब्राह्मण का नहीं होता है उसको आप भोजन कराओ या इसके लिए कि ये करो ये सब नहीं काम होता है इनका काम होता है उसको संचालित करो इसलिए विद्वानों को ब्राह्मणों को साधु संन्यासियों को पूरी शक्ति लगानी चाहिए कि राजा को ठीक करें हम्म अगर उसको वो ठीक करते हैं तो संसार प्रजा में राज्य में स्थापना हो सकेगी अब इसके लिए उनको करना पड़ेगा अधिक से अधिक स्वयं को विद्वान होना पड़ेगा तपस्वी बनना पड़ेगा धार्मिक बनना पड़ेगा ईश्वरभक्त बनना पड़ेगा आंतरिक योग्यताएँ बनानी पड़ेगी उसी के डर से ये नहीं करते उसको साधना नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें क्योंकि प्रतिष्ठा इधर मिल जाती है खाना पीना सब कुछ मिल जाता है और वो करेंगे क्यों साधना साधना से बचने के लिए वो इन कामों को छेड़ देते हैं राजा को यदि करेंगे तो वो तो छेड़ेगा पूछेगा कि तुम कहाँ हो उनके सामने सीधा उत्तर देना होता है इसलिए उसके निकट जाते ही नहीं है ये उनके पास जाने के लिए अपनी पहले योग्यता चाहिए और योग्यता चाहिए तो फिर बनानी पड़ेगी तो इस कारण से क्या होगा कि अपने को पहले फिर बनना पड़ेगा राजा को बनाना चाहते हैं वो साधारण नहीं होता है वो उसके लिए कई होना चाहिए सामर्थ अपने पास तब जा कर के वो आपकी बात सुनेगा नहीं तो सुनेगा ही नहीं तो इसलिए मुख्य काम फिर भी जो विद्वान है धार्मिक संन्यासी इन लोगों की इस ओर रहना चाहिए कि राजा को ठीक करें हमारा इतिहास भी इसी डंका है जब भी बिगाड़ हुआ है आ, जैसे राम के पीछे अगर नहीं होता अगस्त वशिष्ठ आदि का नियंत्रण नहीं होता तो रामचंद्र जी कुछ नहीं कर सकते थे रावण को जीतने के लिए अगर उनको भारद्वाज का नहीं मिला होता ना आश्रय सुझाव आदि कुछ नहीं कर सकते थे ये तो भले ही रा, रावण को इन्होंने अंत किया है समाप्त किया है लेकिन ऋषि मुनियों के आश्रय से किया है इन्होंने तब जाकर ये हुआ है ऐसे कृष्ण आदि की जो नीति रही है वो भी ब्राह्मणों के प्रति विद्वानों के प्रति नतमस्तक रहे ऐसे उन्होंने नहीं किया इसका अधिक आचरण तो वो स्वयं रहे इस तरफ राजा वाले व्यवहार से नहीं, नहीं, नहीं किया है ना उन्होंने राज्य श्री से हटके किया है उन्होंने तो आधा आश्रय तो उन्होंने ब्राह्मणों वाला ही लिया स्वयं ही लिया इनको नहीं दिया इनके आश्रय से नहीं किया तो वहां भी जो सुधार हुआ है वो उनके कारण ही हुआ है महाभारत में जो विद्वान व्यक्ति था उसका पूरा पूरा नहीं सहयोग लेने के कारण ही सत्यानाश रहा अगर वो लोग विदुर की बात मान लेते हैं ना तो ऐसा नहीं होता लेकिन विदुर की यानी विद्वान की उपेक्षा करने के कारण ही महाविनाश हुआ ये। यानी वो समय का विद्वान इतना नहीं हो पाया ब्यास जी थे या जो भी थे इतने समर्थ नहीं हो पाए कि उन पर नियंत्रण कर सकते थे या इन लोगों ने उनका नहीं लिया सुझाव इस कारण से इतना बड़ा विनाश होने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं आया महाभारत का आगे भी जो भी ना वो निर्माण हुआ है चाणक्य का वो स्वयं विद्वान ही था विद्या का ही था राज्य के ऊपर नहीं सीधे सीधे उसने हाथ रखा राजा उसने दूसरे को बनाया लेकिन जो चंद्रगुप्त ने था वो सब इसके अधीन से किया इसके निर्देश में ही किया तब वो सफल हो पाया तो ऐसे जब जब भी यहाँ प्रतिष्ठा होगी या जो भी धर्म की वो विद्वानों के अधीन होकर के राजा करेगा तब होगा इसी क्रम से होगा अकेले दोनों ने कर पाएंगे इस कार्य को तो अपने को भी आगे अगर हम ऐसा करना चाहते तो क्रम हमारा यही होना चाहिए इसी अनुसार से योग्यता बना की करेंगे तो सफलता मिलेगी अनिधा नहीं सफल हो पाएंगे क्योंकि यही है वास्तविकता ए, केवल सन्यासी डाल सकता है ये उसके अधीन रहते हैं इनको जब जीतना होता है ना तो भी ये मांगने जाते हैं आशीर्वाद कोई न कोई गुरु होता है इनका वो बिगड़ैल होता है लेकिन होता जरूर है ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसका कोई गुरु नहीं है सभी के गुरु होते हैं कोई न कोई पर तो वो बिगड़ेल होता है इस कारण से वो ठीक नहीं करता है इसको। उनको भी डर लगता है इतना ये गुरु तो वाले होते है। हाँ होते सभी के हैं विद्वत्ता नहीं होता इसलिए वो भी बना रखा है ढाल लेकिन होता जरूर है यार अभी भी ऐसा नहीं कोई नेता नहीं होगा जिसका नहीं है कोई ना आ, वो अभी भी अपना ओग्रह निकलवाने जाते हैं वो नाम भरने से पहले कि मेरा क्या होगा यानी मानते तो हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते हैं लेकिन जिनको मानते हैं ना वो हाँ वो नकली हो गए नकली होने के कारण क्या होता है फिर इनका बिगाड़ हो जाता है वो असली होते तो बन जाता काम तो, हाँ। इन्होंने जो झंडा छेड़ दिया ना धन वाला ये नहीं छेड़ना चाहिए था इनको सीधा केवल उसी में लगना चाहिए था नीति में हाँ उसी में लगा इन्होंने वो लेकर के चलते ना तो इतनी हानि नहीं होती क्योंकि सरकार तो किस चीज को पकड़ती है वही पकड़ती है उनका संपत्ति पकड़ती है उसके हाथ में वही समझ में आती उसको राजा को और कुछ भी समझ में नहीं आता है धन के अतिरिक्त भी समझ में नहीं आता है तो उसके कारण भी दब गए ने बदल क्षेत्र तो नहीं धन के बिना ठीक है नहीं पड़ता है प्रभाव लेकिन मार्ग तो वही रहेगा आप धनी होकर के विद्वानों को भी नहीं कर सकते अपने अधीन विद्वानों को विद्या से कर सकते हैं आप जा रहे तो की तो उसके दिमार उसके दिमार थोड़ी मोड़ी सुनी है यहाँ लगभग हाँ ऐसा तो होता है खैर फिर मतलब एक नहीं कह सकते कि एक से सारा काम हो जाएगा और दो चार दिन में हो जाएगा ये भी नहीं होगा लेकिन नियम यही रहेगा जब भी होगा इसी पद्धति से होगा सीधे सीधे वाला हमें नहीं हो पाएगा तो विद्वान लोग मिलकर के तो कर सकते हैं ऐसा आठ दस विद्वान यदि हो जाते हैं एक के इस तरह से तो वो सभी के ऊपर कर सकते हैं, भी भी। तो हैं वो वर्तमान में मतलब सारी चीजों को नहीं कर सकते समन्वित लेकिन सिद्धांत इसी तरह से रहेगा अभी भी अगर ऐसा होता है कि दस विद्वान मिल जाते हैं वैदिक वाले तो वो सभी के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो विद्रोह का कारण है वो संप्रदाय है मत मतांतर इन संप्रदायों के कारण कभी एकता नहीं होगी ये संप्रदाय जब तक नष्ट नहीं होते हैं एकता नहीं होने देंगे ये क्योंकि अंतिम चीज होता है भगवान होता है इनका भगवान के ऊपर भगवान का चलेगा नहीं कभी तो भगवान को पहले एक करना पड़ेगा एक भगवान की अगर प्रतिष्ठा हो जाए कहीं पर भी तो आगे सारा सुधर जाएगा भगवान जब तक एक नहीं होता है नहीं सुधरेगा कोई नहीं उसी के नाम पर दूसरा नहीं बोलता है राजा भगवान के नाम पर कुछ नहीं बोलता है तो पहले भगवान को ही सुधारना पड़ेगा तो भगवान को सुधारा जा सकता है दस विद्वान यदि मिलते हैं तो जितने भी अवैधिक भगवान हैं इनको ठीक कर सकते हैं वो क्योंकि इनके लिए जो शास्त्रार्थ चाहिए बातचीत चाहिए लड़ाई झगड़े की जो है नहीं इसमें जरूरत बातों से सारा काम होता है विद्या से ये किया जा सकता है और इसकी प्रतिष्ठा यदि हो जाती तो फिर अगर वो लोग क्योंकि इसी के विरोध के कारण वो नहीं मिलते हैं एक स्थिति इस्ति, स्थापना हो जाएगी एक तरह के लोग हो जाएंगे तो अब उसके आधार पर फिर सारा कुछ चलाया जा सकता है तो ऐसे आज भी हो सकता है ये काम लेकिन पहला काम यही है घने में गंटी बांधे का काम सारे चूहे वैदिक विद्वानों आगे क्यों नहीं आते वैदिक विद्वान यही इनमें कमी हो पा रही है कि यही नहीं हो पा रहे हैं इनमें सदबुद्धि अभी नहीं आ पा रही है जब ये होंगे तभी हो पाएगा सुधार तो तो तो तो इसके पहले नहीं होगा वैदिक विद्वानों की ज़रूरत हाँ वैदिक विद्वान ही केवल काम कर सकते हैं इसका और कोई नहीं कर सकता है इनमें सदबुद्धि कब आएगी यही प्रार्थना अपने को करनी है वो तो थोड़े थोड़े दोस्त तो सभी में होते जाएंगे लेकिन बाद में होगा कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर भक्त रहेगा वो उसकी कारण से कुछ बन सकती है बात मई देवा दतु श्रीयम अब इसमें यही होगा कि हम कामना करते रहें विद्वानों से कि वो हमारे अंदर इस प्रकार श्री की स्थापना करें यानी हमारे अंदर ऐसे सद्गुणों का विकास करें स्वयं विद्वान इस मान से प्रतिष्ठा से युक्त होबे अपने आचरण व्यवहार से और हम भी अपने आचरण व्यवहार से युक्त हो गए ये ही वास्तविकता है ये सत्क्रिया के अनुष्ठान से होगा ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है